Be my डेड विक्रांत को याद आया कि सारे कटे हुए हाथ गायब थे तीनों ही विक्टिम का हाथ काटने के बाद अपराधी अपने साथ हाथ भी ले गया और अभी तक गायब हुए हाथ का कुछ भी पता नहीं चल सका था लेकिन वो अपने साथ हाथ क्यों ले जा रहा था विक्रांत की सोच के अनुसार वो विक्टिम के हाथ काटकर उसे खुद के लिए गिफ्ट समझ ले जा रहा होगा कटे हुए हाथ को देखकर वो अपने अचीवमेंट की खुशी मनाता होगा अपराधी का बिहेवियर देखकर विक्रांत को लग रहा था कि शायद अपराधी ने उन तीनों ही विक्टिम को रेंडम ना चूज करके बल्कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ अपना शिकार बनाया हो हो सकता है वो ये सब अपना बदला लेने के लिए कर रहा हो पहले कभी इन तीनों विक्टिम ने जाने अन जाने में कुछ उसके विरोध में कह दिया होगा और फिर वो उसी की कुड़न में उनके हाथ काट रहा होगा लेकिन सवाल यह भी तो है कि आखिर किस तरह की बात से वो इतना चिढ़ रहा है कि विक्टिम के हाथ काट दे रहा है और फिर सिर्फ उनका दाहिना हाथ ही क्यों काट रहा है बायां हाथ क्यों नहीं पहले की इन्वेस्टिगेशन की तरह इस बार भी विक्रांत सोचते सोचते बिना किसी निष्कर्ष के रह गया अब तक के इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि जो भी विक्टिम है वो अपने लाइफ में बहुत ही सिंपल किसी से कोई भी झगड़ा लड़ाई नहीं है और सिर्फ अपने काम से काम रखने वाले लोग हैं तो फिर उनका उस बीमार अपराधी के साथ क्या पंगा हो सकता है अभी तक यह नहीं पता चल सका था कि आखिर सच्चाई क्या है कौन है वो जिसने उन तीनों के हाथ काट दिए थे विक्रांत सारी चीजों के बारे में बड़ी गहराई से सोच रहा था उसका सिर भी भारी होने लगा था यहां तक कि वो उस माइक से आ रही आवाज को भी ठीक तरीके से नहीं सुन पा रहा था जो कि उसने टीम बी के ऑफिस में लगा रखा था इन सबके बीच विक्रांत एक जरूरी चीज नहीं भूला था वो था उस अदृश्य शक्ति का एक्टिवेट करना आधी रात हो चुकी थी और अगले दिन की शुरुआत हो चुकी थी सो उसने तुरंत ही जेब से लाइटर निकाला और सिगरेट जला डाली अचानक ही टीम ए के ऑफिस से जोर से खांसने की आवाज आने लगी इसी वक्त विक्रांत अपने ही मोबाइल फोन में बजने वाले अलार्म से चौंक गया अचानक ही विक्रांत उठकर बैठ गया और अब उसे एहसास हुआ कि वो पिछली रात घर नहीं गया था वो यहीं ऑफिस के डेस्क पर ही सो गया था उसे एहसास हो रहा था कि पिछली रात को सोने से पहले वो उस अदृश्य शक्ति के सिस्टम को एक्टिवेट कर चुका था आखिर उस शक्ति ने कौन से शब्द कहे थे पहाड़ झरने, ऐसा कुछ था क्या वो बहुत कोशिश के बाद भी उस शब्द को याद नहीं कर पा रहा था पिछली रात वो काफी थका हुआ था इसलिए डेस्क पर लेटते ही कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला फोन का अलार्म अभी भी बज रहा था और फोन वाइब्रेट हो रहा था विक्रांत ने अलार्म बंद करने के लिए अपना फोन उठाया जब उसने फोन अनलॉक किया तो वो स्क्रीन देख शॉक्ड रह गया उसके फोन पर मकान मालिक की बेटी रिया की मिस कॉल पड़ी हुई थी उसने घड़ी में देखा तो सुबह के सात बज चुके थे इस वक्त तो वो स्कूल में होगी अभी मुझे क्यों कॉल कर रही है विक्रांत ने सोचा तभी फिर से उसका फोन बज पड़ा विक्रांत उसका फोन उठाना नहीं चाहता था लेकिन वो लगातार फोन पे फोन किए जा रही थी इसलिए मजबूरी उसे उठाना पड़ा हेलो ओह थैंक गॉड आपने फोन उठा ही दिया कल कहाँ थे आप घर नहीं आए हाँ मैं ऑफिस के काम से थोड़ा बिजी था क्या हुआ तुम बताओ वो एक्चुअली जल्दी बोलो मैं बिजी हूं काम करना है मुझे मैं फोन पर कैसे कहूं मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसा करती हूं मैं आपके ऑफिस के पास आ जाती हूँ आप प्लीज दो मिनट के लिए मुझसे बाहर आकर मिल लेना ओह प्लीज मैं सच में बहुत बिजी हूं विक्रांत ने कहा अगर हो तो मैं कल मिल सकता हूं ओके आपने मेरे साथ पार्टनरशिप की थी ना कहा था ना कि कोई भी जरूरत होगी तो आप मदद करेंगे मुझे आपकी मदद की जरूरत है प्लीज विक्रांत को लगा कि शायद वो बैंक अकाउंट नंबर चोरी होने की बात कहीं से खुल गई है इस वजह से वो परेशान हो रही है अगर ऐसा हुआ होगा तो ये वाकई में उसके लिए भी परेशानी की बात हो सकती है अच्छा ठीक है तुम ऑफिस के बाहर आओ मैं मिलता हूं इतना कहकर विक्रांत ने फोन रख दिया इसके बाद उसने अपनी डिवाइस से टीम बी के लोगों की बात सुनने की कोशिश की लेकिन वहां से कोई आवाज नहीं आ रही थी तब वो दबे पांव टीम बी के ऑफिस में जाकर वहां झांकने लगा वहां सारे मेंबर विक्रांत की ही तरह डेस्क पर और इधर उधर पड़े सो रहे थे सिर्फ मंजू अकेले खड़ी होकर व्हाइट बोर्ड की तरफ ध्यान से देख रही थी और केस सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी यह देखकर विक्रांत को थोड़ी राहत मिली चलो अच्छा है अभी तक इन लोगों से केस सॉल्व नहीं हुआ है। इसके बाद उसने अपने कपड़े और बाल ठीक किए और भागता हुआ ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर निकल गया वहां रिया पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी उसने स्कूल ड्रेस पहना हुआ था व्हाइट शर्ट और ग्रीन कलर के चेकदार स्कर्ट में वो काफी प्यारी लग रही थी उसके पास पहुंचते ही विक्रांत ने उसके बैग में से कोका कोला की बोतल निकाल ली और गट करके पी गया रिया इतनी घबराई हुई लग रही थी कि वो इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रही थी विक्रांत की तरफ देखते ही उसने कहा आप एक दिन के लिए मेरे पापा बन जाओ क्या विक्रांत के मुंह से कोक बाहर आ गया और कुछ उसकी नाक में भी चला गया कुछ पल के लिए वो खांसता ही रहा प्लीज प्लीज मेरे स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है अगर वो मेरे पापा चले गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी दिमाग खराब है क्या तुम्हारा मैं नहीं करने वाला ये सब विक्रांत इतना कहकर वहां से मुड़कर जाने लगा लेकिन रिया ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया प्लीज बस एक बार बन जाओ ना प्लीज पागल हो मेरी उम्र तुम्हारा पापा बनने की है इतनी ज्यादा एज थोड़ी ना है भाई बन जाता हूं नहीं सिर्फ पापा ही बन सकते हो भाई पर नहीं मानते स्कूल वाले प्लीज बन जाओ ना अभी आठ बजे से मीटिंग है मैंने आपके लिए कैब भी बुक कर दिया है। प्लीज बस बहुत हो गया तुम्हारा विक्रांत ने उसे डांटते हुए कहा अगर तुम्हारे रियल पापा को पता लग गया ना तो मुझे घर से बाहर कर देंगे वो मैं ये फालतू काम कतई नहीं करने वाला वैसे भी मैं बहुत बिजी हूं एक सीरियस केस फंसा हुआ है तुम दूसरा आदमी क्यों नहीं हायर कर लेती अब जाओ यहां से जल्दी मेरा टाइम वेस्ट मत करो जाओ यहां से इतना कहकर विक्रांत ने उसके बैग में से निकाला हुआ कोक का बोतल दोबारा वहीं रख दिया क्या विक्रांत ने रिया की मदद की यह जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को पियानो परफॉर्मेंस लेकिन फिर रिया का उतरा हुआ चेहरा देख उसे थोड़ा बुरा लगा फिर विक्रांत ने रिया की तरफ देखते हुए कहा अच्छा जल्दी करो जल्दी मुझे बहुत काम है जितनी जल्दी हो मुझे इस मीटिंग से फ्री करो इसके बाद विक्रांत और रिया एक साथ उसके स्कूल के लिए रवाना हो गए रिया के स्कूल का नाम मुंबई मिडिल स्कूल था स्कूल के गेट के भीतर कदम रखते ही विक्रांत के होश उड़ गए यह पूरी मुंबई के सबसे बेहतरीन स्कूल के रूप में जाना जाता था स्कूल के अंदर कदम रखते हुए विक्रांत के पैर घबराहट के मारे काप रहे थे ना जाने क्यों वो बहुत नर्वस फील कर रहा था विक्रांत ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रिया इस स्कूल में पढ़ती होगी रिया अभी नाइन्थ क्लास में थी और बहुत जल्द उसे क्लास टेंथ के बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार होना था यहां आने के बाद विक्रांत को पता चला कि रिया इस स्कूल की टॉपर थी वो पढ़ने में बहुत होशियार थी और पूरे स्कूल के टीचर उसे बहुत पसंद करते थे रिया का मन स्कूल में नहीं लगता था वो खुद से पढ़ाई करना चाहती थी शायद इसीलिए वो स्कूल जाना ज्यादा पसंद नहीं करती थी यहां तक कि उसने ये बात अपने स्कूल के टीचर्स को भी बता रखी थी उसके टीचर भी बड़ी आसानी से उसकी ये बात मान गए और उसे स्कूल ना आने की छूट भी दे दी थी लेकिन उन्होंने इस बारे में रिया के पेरेंट्स को भी मैसेज भेजकर बताया हुआ था हालांकि हर बार की तरह उस बार भी रिया ने स्कूल का वो मैसेज अपने पापा तक नहीं पहुंचने दिया था वो बड़ी चालाकी से अपने पापा के नंबर पर आने वाले मैसेज की दूसरे नंबर पर ट्रांसफर कर देती थी स्कूल से परमिशन मिलने के बाद रिया स्कूल के टाइम पर साइबर कैफे में जाकर बैठी रहती थी और दिन दिन भर कंप्यूटर पर हैकिंग सीखती रहती थी इतनी छोटी सी ही उम्र में वो हैकिंग में काफी एक्सपर्ट हो चुकी थी रिया के बारे में ये सब जानकर विक्रांत को बड़ा अजीब लग रहा था कमाल की है ही लड़की विक्रांत खुद को रिया का नकली पापा बनते हुए फिट नहीं समझ रहा था रिया की सच्चाई जानने के बाद विक्रांत को लग रहा था कि वो इस लड़की का नकली बाप बनने और इस स्कूल में कदम रखने के लायक भी नहीं है उस हाथ काटे जाने वाले केस में दिन रात काम करने के बाद तो विक्रांत के शरीर में और ताकत भी नहीं बची थी वो इन सब चीजों को फेस करे एक बार फिर से वो अपने कदम पीछे खींचने लगा लेकिन तब रिया ने अपना ट्रम्प कार्ड खोलकर रख दिया उसने कहा अब अगर आप मीटिंग में नहीं जाओगे तो फिर यहाँ स्कूल में वो अकाउंट नंबर गायब होने वाली बात भी खुल सकती है और फिर बात खुलने के बाद आपने जो पैसा लिया है वो भी वापस करना पड़ेगा और ऊपर से हम दोनों की परेशानी बढ़ेगी सच कहें तो रिया ने विक्रांत को धमकाने की ही कोशिश की थी विक्रांत के पास भी कोई रास्ता नहीं था तो उसने भी अब हार मान ली और चुपचाप रिया के पीछे पीछे कदम बढ़ाता हुआ स्कूल में दाखिल होने लगा रिया ने अपने बायोमेट्रिक आई कार्ड से स्कूल के अंदर एंट्री की और उसके साथ ही विक्रांत भी दाखिल हुआ यहाँ पेरेंट्स मीटिंग स्कूल के कॉन्फ्रेंस हॉल में होनी थी कॉन्फ्रेंस हॉल में सिर्फ पेरेंट्स की ही एंट्री हो रही थी स्टूडेंट्स को वहां जाना अलाउ नहीं था कॉन्फ्रेंस हॉल में पेरेंट्स की एंट्री उनके फोन नंबर पर भेजे गए एक यूनिक कोड के जरिए ही हो रही थी लेकिन यहाँ पर अब ये दोबारा बताने की जरूरत नहीं है कि रिया ने उसका भी तोड़ निकाल लिया था उसने विक्रांत के अंदर जाने का इंतजाम पहले ही कर रखा था कॉन्फ्रेंस हॉल के गेट पर पहुंचकर रिया ने विक्रांत को समझाते हुए कहा आपको कुछ करना नहीं है बस आप चुपचाप जाकर वहां बैठ जाइए अगर आपसे कोई टीचर कुछ बोलने के लिए कहता है तो बस यूं ही स्कूल में स्कूल के बारे में दो चार अच्छी अच्छी बातें कह देना लेकिन हाँ वहां वो मेरे स्कूल ना आने वाली बात मत शुरू करना विक्रांत को इतना कुछ समझाकर रिया वहां से क्लास में जाने के लिए मुड़ गई और विक्रांत को अंदर जाने का इशारा कर दिया विक्रांत बड़ी आसानी से उस कॉन्फ्रेंस हॉल में दाखिल हो गया वहां तकरीबन 100-150 लोग पहले ही बैठे हुए थे वो सभी बच्चों के पेरेंट्स ही थे जो कि मीटिंग के लिए यहां आए हुए थे विक्रांत कॉन्फ्रेंस हॉल के भीतर लगी चेयर पर एक किनारे जाकर बैठ गया वो काफी नर्वस फील कर रहा था और थोड़ा डरा हुआ भी था इसलिए अपनी चेयर पर वो चुपचाप सबकी नजरों से खुद को बचाते हुए बैठा था भले ही वो यहां स्कूल के पेरेंट्स मीटिंग में रिया का नकली बाप बनकर आया हुआ था लेकिन अभी भी उसका ध्यान अपने केस पर लगा हुआ था उस डिवाइस की मदद से वो टीम बी के बीच हो रही किसी भी तरह की बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था हालांकि अभी तक मंजू को भी इस केस में कुछ खास सबूत या गवाह नहीं मिला था अभी यहा पर मीटिंग शुरू होने में थोड़ा वक्त बाकी था विक्रांत ऐसी जगह पर बैठा हुआ था जहां से वो हाल में चारों तरफ अपनी नजर दौड़ा सकता था कॉन्फ्रेंस हॉल के स्टेज पर एक पियानो रखा हुआ था तभी वहां पर एक 40 बयालीस साल की औरत ने आकर पियानो बजाना शुरू कर दिया पियानो पर उसकी उंगलियां पड़ते ही पूरा हाल मधुर ध्वनि से गूंज उठा सभी की नजर उस महिला पर जाकर टिक गई वाकई में उसके प्यानो की ध्वनि बहुत अच्छी थी एक पल के लिए विक्रांत की नजर भी उस महिला पर जाटकर टिक गई उसके पियानो की आवाज मानो उसके कानों में शहद घोल रही थी पियानो पर उसके हाथ को चलते देखकर विक्रांत के दिमाग में फिर से वो कटे हाथ वाला केस घूम उठा उसके दिमाग में चल रहा था कि आखिर इसके हाथों को काटने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है उसके दस मिनट के इस प्यानो परफॉर्मेंस को वहां बैठे लोग पलक झपकाए बिना ताकते रहे इसके बाद जैसे ही उसने पियानो बजाना बंद किया सभी ने खड़े होकर ताली पीटना शुरू कर दिया वैसे विक्रांत था तो बड़ा जाहिल लेकिन यहां अपने अगल बगल के लोगों को देखते हुए उसे भी खड़े होकर ताली बजाना पड़ा इसके बाद स्टेज पर आकर एक टीचर ने बताया कि आपके सामने ये पियानो परफॉर्मेंस दिया है हमारी बेहद इंटेलिजेंट और ब्राइटेस्ट स्टूडेंट आर्यन की मोम ने तो लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज गिव ए बिग राउंड ऑफ अपलॉज फॉर हर एक बार फिर से पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा प्यानो बजाने वाली महिला स्टेज से उतरकर विक्रांत की ही रो में दो तीन सीट छोड़कर बैठ गई उस महिला के बगल में बैठी एक दूसरी औरत ने तारीफ करते हुए कहा मिस नंदा आप इतना अच्छा प्यानो बजाती है हमें तो कभी पता ही नहीं चला सच में आज तक मैंने इतना अच्छा प्यानो बजाते हुए किसी को नहीं देखा आ, बजा लेती हूँ मैं बहुत दिनों से पियानो बजा रही हूँ जब स्कूल में थी तो भी बजाती थी स्टेट लेवल का अवार्ड भी जीता हुआ है जब फोर्थ में थी तभी से पियानो बजाने लग गई थी वाहो आपने तो कभी इस बारे में कुछ बताया ही नहीं अब मैं क्या बताती मैं पियानो अपनी खुशी के लिए बजाती हूँ दुनिया को दिखाने के लिए थोड़ी ना बजाती मैं भी इस, इस स्कूल में पढ़ी हूँ यहाँ से शहर में काफी नामी ग्रामी लोग पढ़कर निकले हैं आज से कोई बीस पच्चीस साल पहले मैंने जैसी स्टेज पर अपना पियानो परफॉर्मेंस दिया था तब मुझे अवार्ड भी मिला था आज सोचती हूं कि अगर उस वक्त मैंने थोड़ी और मेहनत कर ली होती तो शायद आज कहीं और होती अरे कोई नहीं आप आज भी बहुत अच्छी जगह पर हैं अगर आप कहीं और होती तो हमें ऐसा पियानो परफॉर्मेंस इतनी आसानी से थोड़ा ना लाइव देखने को मिलता इतना कहकर वो औरत हंसने लगी उसके साथ ही वहाँ बैठी दूसरी औरतें भी हंसने लगीं विक्रांत बड़े ध्यान से उन लोगों की बातें सुन रहा था तभी अचानक से उसके दिमाग की बत्ती जल उठी वो कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था अचानक अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ पियानो, पियानो, प्यानो पियानो। ये शायद उसके केस के लिए की पॉइंट साबित हो सकता है ऐसा क्या आया विक्रांत के दिमाग में प्यानो को सुनकर ये जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को